यम गीता यम गीता अग्नि पुराण के अंतर्गत भी प्राप्त होती है यह गीता यमराज द्वारा नची गीता के प्रति कही गई है इस यम गीता की केंद्रीय विषय वस्तु योग दर्शन है इसके प्रारंभ में प्राचीन काल के विभिन्न मनीषियों जैसे पंचशिक जनक जगीश्व देवल आदि के मत अनुसार मनुष्य के परम कल्याण के साधन बताए गए हैं जिनके द्वारा आत्मचिंतन तथा अनाशक्त भाव से शास्त्र उक्त कर्म करने की प्रेरणा मिलती है इसके बाद इसमें योग मार्ग का वर्णन है विशेषकर यम नियम के द्वारा मन का निग्रह करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त करने का उपाय बताया गया है जिससे जीव ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है अग्निदेव कहते हैं ब्रह्मन अब मैं यम गीता का वर्णन करूंगा जो यमराज के द्वारा नचिकिता के प्रति कही गई थी यह पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सतपुरुषों को मोक्ष देने वाली है यमराज ने कहा अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन शैया वाहन पहनने के वस्त्र आदि तथा ग्रह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है कपिल जी ने कहा है भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्मतत्व का चिंतन यह मनुष्यों के परम कल्याण का उपाय है सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है यह आचार्य पंचशिक्का उद्गार है गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वही तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है यह गंगा विष्णु का गान है आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभतिक दुख आदि अंत वाले हैं अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं अतः इन्हें क्षणिक समझकर कर धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए विचलित नहीं होना चाहिए इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है यह महाराज जनक का मत है जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक हैं। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है जगेश्वर का कहना है कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म है उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है सब प्रकार की कर्म आरंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है यह देवल का मत बताया गया है कामनाओं के त्याग से विज्ञान सुख ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता यह संकादिकों का सिद्धांत है दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए परंतु वास्तव में नैषकर्म ही ब्रह्म है वही भगवान विष्णु का स्वरूप है यही श्रेय का भी श्रेय है जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ है वह अविनाशी परब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं इतना ही नहीं मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है जगत भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है नीचे ऊपर आगे देह इंद्रिय मन तथा मुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका आकार विशेष है जो इंद्रियों से ग्राही नहीं है जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं, उन्हें कोई तो पर रूप से प्राप्त करना चाहते है कोई विष्णु रूप से कोई शिव रूप से कोई ब्रह्मा और ईश्वर रूप से कोई इंद्र आदि नामों से तथा कोई सूर्य चंद्रमा और काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं वे भगवान विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर अर्थात जिन्हें जान लेने या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में नहीं लौटना पड़ता सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से ध्यान लगाने से व्रत करने से पूजा से और धर्म की बातें सुनने एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोकता कहते हैं जो बुद्धि रूप अभिवेकी होता है जो अपने मन रूपी लगाम को को कसकर नहीं नहीं रखता, वह उत्तम पद परमात्मा प्राप्त होता संसार रूपी गर्त में गिरता है परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है वह उस परम पद को प्राप्त होता है जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है जहाँ विष्णु का परम पद है इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय परे हैं, विषयों से परे मन है मन से परे बुद्धि है बुद्धि से परे महान आत्मा अर्थात महत्व है महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुरुष अर्थात परमात्मा है परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है वही सीमा है वही परम गति है संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता सूक्ष्म दर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करें इसी प्रकार बुद्धि को महतत्व में और महत्व को शांत आत्मा में लीन करें यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्य स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है अहिंसा सत्य अस्तेय, अर्थात चोरी का अभाव ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना ये पांच यम कहलाते हैं नियम भी पांच ही हैं शौच अर्थात बाहर और भीतर की पवित्रता संतोष उत्तम तप स्वाध्याय और ईश्वर पूजा आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राण वायु को जीतना प्राणायाम है इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है ब्रह्म एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न अर्थात एक हो जाता है उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है वह सतस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है अन्यथा नहीं अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ जी यह मैंने यमगीता बतलाई है इसे पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है